माँ की बातें स्वामी शांतानंद जनवरी फरवरी 1912 काशी धाम मैं साधन भजन किस प्रकार और कैसे स्थान में जाकर करना चाहिए माँ काशी तुम्हारा स्थान है साधन का अर्थ है उनके पाद पद्मों में मन को हमेशा रखते हुए उनके ध्यान में मन को डुबाकर रखना उनका नाम जप करना मैं अनुराग नहीं होने से केवल नाम जप करने से क्या होगा माँ पानी में चाहे तुम इच्छा करके उतरो अथवा कोई तुम्हें धक्का देकर उसमें गिरा दे तुम्हारे कपड़े तो भेंगेंगे ही रोज ध्यान करना मन अभी कच्चा है ना, ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाएगा सर्वदा विचार करना जिस वस्तु के पीछे मन दौड़ता है उसे अनित्य समझ कर, मन को भगवान के प्रति प्रति समर्पित करना एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था उसके पास से बाजे गाजे के साथ एक बारात निकली पर उसकी दृष्टि बंसी के डोरी में फंसे टुकड़े पर केंद्रित थी, उसे बारात के गुजरने का पता ही नहीं चला मैं जीवन का उद्देश्य क्या है मां भगवान को प्राप्त करना तथा उनके पाद पद्मों में हमेशा मग्न होकर रहना तुम लोग सन्यासी हो उनके अपने हो तुम्हारा यह लोक परलोक वे ही देख रहे हैं तुम लोगों को चिंता किस बात की क्या सभी समय भगवान का चिंतन मनन हो सकता है इसलिए कभी घूमोगे फिरोगे कभी उनका चिंतन करोगे अठारह पौष गुरुवार काशी धाम माँ साधु में राग द्वेष नहीं होना चाहिए साधु के लिए आवश्यक है कि सब सहन करे ठाकुर हृदय से कहते थे तू मेरी बात को सहना मैं तेरी बात को सहूंगा, तभी ठीक होगा नहीं तो निपटारे के लिए खजांची को बुलाना पड़ेगा तेईस पौष मंगलवार काशी धाम माँ ठाकुर मुझसे कहते थे थोड़ा बहुत टहलना नहीं तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब मैं नौबत खाने में रहती थी सवेरे चार बजे गंगा स्नान करके कमरे में चली जाती थी एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा आज एक भैरवी आएगी उसके लिए एक कपड़ा रंग करके रखना उसे देना होगा उसी दिन काली मंदिर में भोग के बाद वह भैरवी आई ठाकुर उसके साथ विभिन्न विषयों पर बातें करने लगे भैरवी का दिमाग जरा गर्म था वह सब समय मुझ पर अधिकार जताती रहती थी कभी कभी मुझसे कहती थी तू मेरे लिए नरम भात रखना नहीं तो मैं तुझे त्रिशूल से मार डालूंगी सुनकर मुझे डर लगता था ठाकुर कहते थे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं वह ठीक ठीक भैरवी है इसी दिमाग थोड़ा गरम है कभी कभी वह इतनी भिक्षा ले आती थी कि वह सात आठ दिनों तक चलती खजानती उसको कहते थे माँ तुम भिक्षा के लिए बाहर क्यों जाती हो यहीं से तो ले जा सकती हो वह कहती तुम मेरा काल मामा है तेरी बात क्या पक्का क्या भरोसा